गीता तत्वचिंतन अट्ठाईसवां प्रवचन स्वधर्म की भूमिका गीता अध्याय दो श्लोक तीस से इकतीस देम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि न तम शोचित हे भारत शरीर के भीतर रहने वाला उसका स्वामी यह आत्मा सभी शरीरों में सदैव अवध्य रूप से विद्यमान है अतएव मुझे किसी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष आत्मा के आश्चर्य में आयाम की बात कही उन्हें लगा कि आत्मा की ये दार्शनिक बातें सुनकर अर्जुन कहीं अपने मूल कर्तव्य से दूर न चला जाए इसलिए वे पुनः प्रसंग पर आकर इस बात पर जोर देते हैं कि चूंकि वध शरीर का ही हो सकता है आत्मा का नहीं इसलिए शरीर के लिए रोना और शोक करना उचित नहीं शरीर तो सबके मरेंगे पर शरीरी आत्मा का कभी भी नाश नहीं होगा यह ज्ञान शोक से हमारी रक्षा करेगा अर्जुन की दो समस्याएं स्वजनों के वध से दुख और पाप अर्जुन के मन में दो शंकाएं उठी थी पहली तो यह कि भीष्म आदि स्वजनों और द्रोण आदि गुरजनों के वियोग से दुख होगा और दूसरी यह कि इनके मारने से मुझे पाप होगा अब तक प्रथम शंका का ही समाधान करते हुए बताया गया है कि शोक करना उचित नहीं है पर दूसरी शंका का समाधान क्या है मान लिया कि आत्मा नित्य है और शरीर अवश्य भावी रूप से विनाशी है तो इसका क्या यह मतलब है कि शरीर को चाहे जब समाप्त कर दें यदि ऐसा हो तो शास्त्रों में हिंसा को जो पाप कहा है और उसके फल स्वरूप नरक की प्राप्ति बताई गई है उसका फिर क्या होगा यदि कहो कि आत्मा नित्य है इसलिए हिंसा में कोई पाप नहीं तो शास्त्रों में हिंसा का इतना निषेध फिर क्यों है यदि कहो कि शास्त्रों के विधि निषेध व्यवहार दशा में लागू होते हैं पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के अनंतर नहीं जैसा कि कहा है निस्त्रुणे पथिविचरताम को विधि को निधे को निषेधा अर्थात प्रकृति के गुणों से जो मुक्त होकर ऊपर चला गया उसके लिए क्या विधि और क्या निषेध तो इसके उत्तर में अर्जुन सोच सकता है कि मैं तो अभी व्यवहार दशा में ही हूं, मैं अभी निस्त्रुण्य हुआ नहीं शोक मोहादि से घिरा हुआ हूं, अतः मुझ पर विधि निषेध अवश्य लागू होंगे तब ऐसी प्रबल हिंसा के पाप से मैं कैसे बच सकूँगा अर्जुन की इसी शंका को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण स्वधर्म का आख्यान करते हैं स्वधर्मम अपिचावेख्य नविकम्पित मरहसी धर्माध्य युद्धा थ्रेया अन्य देखते हुए भी तुम इस प्रकार डोल होने योग्य नहीं हो क्योंकि के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याण कर और कुछ नहीं है पाप की समस्या का समाधान स्वधर्म पालन अर्जुन के मन में द्वंद्व मचा हुआ है वह यह निश्चय करने में असमर्थ है कि भीष्माधि पूज्य जनों से लड़ाई की जाए या नहीं उसे लगता है कि पूज्यजनों का वध करना कोई शोभनीय कर्म नहीं है अपने बांधवों का घात करना पाप है इस पाप की आशंका को दूर करना ही इस श्लोक का अभिप्राय है भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्वधर्म का पालन पाप का कारण नहीं बन सकता क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी तो धर्म युद्ध होता है जो युद्ध हम पर अधर्म पूर्वक थोपा जाता है तो उसका प्रतिकार धर्मयुद्ध कहलाता है ऐसा युद्ध सदैव अधर्म के विरुद्ध ही हुआ करता है अर्जुन को भगवान कृष्ण दर्शन की दृष्टि से पर्याप्त समझा चुके हैं अब इस श्लोक में वे मनोविज्ञान का आधार लेकर अर्जुन को समझाते हैं स्वधर्म की बात मन से ही संबंधित है स्वधर्म वह मनोवैज्ञानिक आधार है जिस पर हिंदू शास्त्रों में मनुष्य के कर्तव्या कर्तव्य का निर्णय हुआ है इसी के आधार पर वर्णों का विभाजन हुआ है हिंदुओं की सामाजिक संरचना में स्वधर्म का प्रमुख स्थान है स्वधर्म पालन चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति का एक ऐसा रास्ता है जिसे अंग्रेजी में पाथ ऑप लिस्ट रेजिस्टेंस कम से कम औरोज का पथ कहते हैं स्वधर्म के दो स्तर हैं भीतरी और बाहरी भीतरी स्तर पर वह व्यक्ति की मानसिकता का निर्माण करता है और बाहरी स्तर पर उसे समाज में वर्तन करने के लिए नियमों का ढांचा प्रदान करता है इस प्रकार स्वधर्म मनोसामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे आत्मचेतना के साथ संयुक्त करता है